अध्याय 24 अज्ञात मैंने मां से एक दिन कहा मां जिस दिन मैंने ठाकुर का प्रथम दर्शन किया था उनके शरीर से ज्योति निकल रही थी जैसे शीशे के ऊपर सूर्य की किरणों के पड़ने से रश्मि निकलती है ठीक उसी प्रकार यह सुनकर मां बोली बेटी तुमने ठीक ही देखा है मैं जब उन्हें तेल लगाती थी बीच बीच में मैं इसी प्रकार की ज्योति निकलते देखती थी एक दिन उनकी भतीजी नलिनी ने नाराज होकर सारे दिन भोजन नहीं किया मां के समझाने बुझाने का भी कोई असर नहीं हुआ आखिर में मां ने उसे बुलाकर कहा यह न सोचो कि मैं तुम्हारी बुआ हूं मैं इच्छा करने मात्र से ही अभी इस देह का त्याग कर सकती हूं एक दिन ठाकुर के बारे में बातचीत करते हुए मां ने अपने सीने पर हाथ रखकर ललित अर्थात कमलेश्वरानंद से कहा था मैं यदि ठाकुर के पास जाऊंगी तो तुम लोग भी अवश्य जाओगे